टॉक, नहीं राम बिन था नंबर अभी शब्दों को असमझ जानकर उनको उद बात हैं जैसे अमर बल से धरती जाने है बढ़ते मुझे कोई क्या है तंतु की वाणी उलट बांसी ही है उलट बांसी का अर्थ पहले समझ ले ये बड़ा प्यारा शब्द है बड़ा रहस्यपूर्ण भी जब कोई बांसुरी बजाता है तो बजाने वाला होता है बांसुरी बजती उलट बांसी का अर्थ है बांसुरी बजा रही है और बजने वाला बज रहा है बजाने वाला बज रहा है उल्टा हो रहा है वो जो बजाने वाला है वो बज रहा है वो जो बजने वाली बांसुरी है वो बजा रही है उल्टी प्रक्रिया है ऐसी घड़ी आती है अगर बांसुरी बजाना आप जानते हैं तो यह समझना कठिन न होगा ऐसी घड़ी आती है जब बजाने वाला इतना लीन हो जाता है कि ऐसी प्रतिति नहीं होती कि मैं बजा रहा हूं लीनता इतनी सघन हो जाती है बजाने वाला इतना डूब जाता है ऐसा प्रतीत होने लगता है कि बांसुरी अपने से बज रही करतक हो जाता है और जब लीनता परम ऊंचाई पर पहुंचती या गहराई पर जब लीनता इतनी हो जाती कि उसके पार जाने का कोई उपाय नहीं तो न केवल इतना लगता है कि मैं नहीं बजा रहा बांसुरी बज रही है बल्कि ऐसा भी लगता है कि बांसुरी मुझे बजा रहे साधन साध्य हो जाते हैं जो प्रथम है वो अंतिम हो जाता है जो कारी है वो कारण हो जाता है जो कारण है वो कारी हो जाता है सब उल्टा हो जाता है बांसुरी में ही ऐसा नहीं घटता है जीवन के किसी भी आयाम में जहां तल्लीनता के बढ़ने का उपाय है ऐसी घटना घटती नर्तक एक दिन जानता है कि मैं नहीं नाच रहा नृत्य अपने से हो रहा है और एक घड़ी फिर ऐसी भी आती है कि नर्तक जानता है कि नृत्य ही मुझे नचारा कर्तत्व का ख्याल कि मैं कर रहा हूं मैं करता हूं भ्रांति है इसलिए संतों का तो पूरा जीवन ही उल्टी बांसुरी का अनुभव है और कबीर के वचन अनूठे हैं कबीर जैसा संत खोजना मुश्किल है पूरे पृथ्वी के इतिहास में क्योंकि तो कबीर हैं बिल्कुल बेपढ़े लिखे जो भी वे कहते हैं वो शास्त्रों से आने का उपाय नहीं है शास्त्र से वे अपरिचित हैं शब्द पर उनकी कोई संपदा नहीं जो शब्द में उपयोग करते हैं वे सामान्य जीवन के रोजमर्रा के उपयोग के पर उन रोजमर्रा के शब्दों में उन्होंने वो सब डाल दिया है जो उपनिषद के ऋषियों को भी शुद्धतम शब्दों में डालना कठिन हुआ है और ये उनका अनुभव है कि समाधिस्थ अवस्था में जैसा हमने संसार जाना था उससे ठीक उल्टा हो जाता ऐसा समझो कि जैसे तुम एक सागर के सरोवर के किनारे खड़े हो और पानी में झांक कर अपनी प्रति देख रहे हो और अगर तुमने सिर्फ अपनी प्रति ही देखी है तो तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा सिर नीचे पैर ऊपर है अगर तुम्हारे जानने के सब द्वार बंद कर दिए गए हैं और इस प्रति को ही देखने का उपाय है तो तुम्हें ये प्रतीत होगा कि सिर नीचे पैरों पर, फिर एक दिन अचानक तुम जागो प्रति से तुम्हारी आंखें मुक्त हो जाएं और तुम अपने को देखो तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे तुम्हें लगेगा ये तो सब उल्टा हो गए यहां मेरा सिर ऊपर और पैर नीचे कारल गुस्ताव जुंग की सेक्रेटरी महिला ने कुछ संस्मरण लिखे उसमें लिखा है कि जंग कभी कभी किन्हीं बातों पर बहुत नाराज हो जाते थे कभी बहुत छोटी बातों पर नाराजगी अति हो जाती थी एक दिन ऐसा ही हुआ सेक्रेटरी से कुछ भूल हो गई तो जंग बहुत नाराज हो गई उस दिन सेक्रेटरी के मन को भी बड़ी चोट लगी क्योंकि बात छोटी थी बात इतनी छोटी थी कि नाराज होने जैसी थी ही नहीं बात इतनी व्यर्थ थी कि उस संबंध में इतना गर्मा गर्मी का कोई कारण नहीं था तो वो दुखी और उदास और उसके मन में ख्याल है कि यह काम छोड़ देना चाहिए सांझ को जब वो विदा होने लगी तो जंग ने उसे कहा कि मेरे साथ बगीचे में आ जंग वहां बगीचे में जाके सिर के बल शीर्षासन करके खड़ा हो गए और उससे कहा कि तुम भी शीर्षासन तो जानती है सिर के बल खड़े हो उसी को समझ में ना आया कि क्या बेतुकापन है उसका क्या अर्थ लेकिन जंग जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति कहता तो कुछ अर्थ होगा तो वो सिर के बल खड़ी हो गई और सिर के बल खड़े होकर उसे हंसी आने लगी क्योंकि दुनिया ठीक उल्टी दिखाई पड़ने लगी जुंग हंसा और उसे विदा कर दिया बाद उसे ख्याल आया कि वो जो बात मुझे छोटी दिखाई पड़ती थी जुंग को छोटी नहीं दिखाई पड़ती और सिर के बल खड़े होकर चीजें जैसे उल्टी हो जाती हैं ऐसे ही जुंग की दृष्टि से चीज बड़ी होगी मेरी दृष्टि से छोटी थी संत शीर्षासन करता हुआ व्यक्ति है तुम जैसे खड़े हो वो उससे उल्टा खड़ा हो गया तुम्हारी सब धारणाएं तुम्हारी सारी मान्यताएं उसने उल्टी कर ली तुम्हारे लिए पदार्थ का मूल्य है उसके लिए पदार्थ में कोई मूल्य नहीं तुम्हारे लिए देह सब कुछ है उसके लिए देह कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए धन में सर्वस्व छिपा है उसके लिए धन मिट्टी तुम बाहर देखते हो वो भीतर देखता है तुम जीवन के सार और रस को दूसरों में खोजते हो वो अपने में खोजता है वो शीर्षासन कर रहा है वो उल्टा खड़ा हो गया है। इसलिए तुम्हारा जगत उसे उल्टा दिखाई पड़ेगा तुम्हें उसका जगत उल्टा दिखाई पड़ेगा उलट बांसी हो गई और इस उल्ट खड़े होके जगत को जब देखा है किसी ने तो उसे जो दिखाई पड़ा है वो तुम्हारे लिए बड़ा विरोधाभासी पैराडॉक्सिकल मालूम पड़ेगा कबीर की ये उलट बांसी कि आकाश से तो बरसते हुए अमृत को सबने देखा लेकिन किसने देखा पृथ्वी से बरसते अमृत को अमृत को हमें दिखाई पड़ता है कि आकाश से बरस रहा है अमृत ऊपर से कुछ नीचे आता दिखाई पड़ता है पृथ्वी से भी कुछ दान होता है आकाश को यह हमें दिखाई नहीं पड़ता लेकिन होना तो चाहिए क्योंकि जीवन में सभी प्रक्रियाएं लेन देन की हैं यहां सिर्फ लिया नहीं जा सकता है, देना भी पड़ेगा क्योंकि अकेले लेने से तो जीवन का विनिमय रुक जाएगा श्वास तुम लेते हो तो छोड़नी पड़े तुम लेते ही रहो यह असंभव है और अगर तुम श्वास न छोड़ोगे तो तुम ले भी ना पाओगे तो लेने का नियम देने में छिपा है देते हो इसलिए लोगे और मजा ये है कि काश तुम्हें यह समझ में आ जाए तो जितना तुम दोगे उतना ही तुम ले पाओगे जितना कम दोगे उतना कम ले पाओगे तो जो जितनी गहरी सांस छोड़ता है उतनी ही गहरी सांस लेने में समर्थ हो जाता है एक्सलेशन जितना गहरा होगा इनहलेशन उतना ही गहरा हो जाएगा तो दानी ही बोगता है इसलिए उपनिषदों ने कहा है कि त्याग भोग तेन त्यक तेन जिन्होंने त्यागा उन्होंने भोगा और जिन्होंने पकड़ा वो चूक गए डर से कि कहीं श्वास बाहर गई और फिर भीतर न आई तुमने भीतर की श्वास भीतर ही पकड़ ली तो तुम मर गए तुम अपने हाथ मरे भय तो है कि गई श्वास वापिस लौटेगी या नहीं भरोसा क्या है और गई श्वास पर तुम्हारी ताकत क्या है इस भय से तुम श्वास को भीतर ही रोक लो कि कहीं मैं मर ना जाऊं श्वास बाहर जाए और फिर न लौटे तो तुम मर ही जाओगे जीवन में हम यही कर रहे हैं पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं न छोड़ने के कारण मृत हो जाते तो सौभाग्य की श्वास के संबंध में हमने अपनी कृपणता भी लगाई नहीं, नहीं तो वहां भी हम मर जाएंगे पर जीवन में हम मरे क्योंकि यहां हमने बोग को पकड़ने को सब कुछ समझ लिया है लेकिन जीवन एक संतुलन है उसमें तुम लोगे तो तुम्हें देना होगा तुम दोगे तो ही तुम ले सकोगे कबीर ने कहा है दोनों हाथ उलीझिए जितना उली सकोगे उतने तुम भर जाओगे इसलिए जो परम सूत्र है इन उलटवासियों का वो यह है कि जिस दिन तुम होगे शून्य उस दिन पूर्ण तुम्हें उतर आएगा तो देना है राज लेने का त्याग है सूत्र भोग का मिट जाना है प्रक्रिया पूर्ण हो जाने की पर दोनों में संतुलन है और हर चीज संतुलित है तो आकाश से तो बरसात को होते हम देखते हैं जब अमृत बरसता है पृथ्वी सिर्फ लेती ही नहीं देती भी होगी बिना दिए आकाश जल्दी ही खाली हो जाएगा वर्षा असंभव हो जाएगी असल में आकाश में उठते बादल प्रकृति के दिया हुआ दान है हर वृक्ष की पत्ती से वापिस लौट रहा है जल वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता लेकिन सांझ को जब सूरज ढक जाता है उतर जाता है तब तुम वृक्ष के पास बैठ के देखना हर पत्ती वापिस लौटाए हर पत्ती से भाप उठ गई जो पृथ्वी लेती है वो लौटा देती तो पृथ्वी केवल ग्राहक नहीं है और अगर आकाश से जब जल बरसता है पृथ्वी आनंदित होती है तो इससे उल्टा भी होता है जब पृथ्वी वापस लौटाती है तो आकाश भी आनंदित होता है पृथ्वी और आकाश के बीच एक प्रेम एक गहन आलिंगन का खेल चल रहा है इसलिए पुराने शास्त्रों ने पृथ्वी को कहा स्त्री आकाश को कहा पुरुष और एक आलिंगन है दोनों के बीच एक विराट संभोग चल रहा है उसमें लेन देन है क्योंकि प्रेम अकेले देने से नहीं हो सकता अकेले लेने से नहीं हो सकता दोनों कदम चाहिए चलने को दोनों हाथ चाहिए तैरने को दोनों पंख चाहिए उड़ने को तो हम देखते हैं वर्षा को होते हैं और जब वर्षा होती है तो प्रकृति बड़ी प्रफुल्लित होती सूखे पत्ते विदा हो जाते हैं सब तरफ हरापन आ जाता है अभी अभी ऐसा चारों तरफ हो रहा है वर्षा आने के करीब आकाश का दान शुरू हुआ वृक्ष हरे हो गए हैं स्वागत में फूल खिल रहे हैं पक्षी मदमस्त हैं मदमस्त है गीत गा रहे हैं मोर नाचेंगे सारी पृथ्वी स्वागत कर रही और प्रतीक्षा थी सब उत्तप्त था प्राण सूखे सूखे थे पृथ्वी की गर्दन जैसे घुटी घुटी थी जगह जगह दरारें पड़ गई थी सब तरफ से प्यास थी और अब आकाश बरसेगा तो सब तरफ तृप्ति हो जाएगी लेकिन ये तो एक बात हुई कि आकाश बरसता है और पृथ्वी प्रसन्न होती उसका दूसरा पहलू भी है वो चाहे तुम्हें दिखाई न पड़ता हो जिसकी आंखें खुल जाती हैं उसे वो दूसरा पहलू भी दिखाई पड़ता है संत का अर्थ है खुली आंख का आदमी वो देखता है कि आकाश भी उदास हो जाता वो देखता है आकाश भी खाली हो जाता जब पृथ्वी नहीं देती जब पृथ्वी से लेती है अपने को नहीं देती तो आकाश भी वैसा ही पीड़ा और व्यथा का अनुभव करता है जैसा पृथ्वी करती पृथ्वी भी लौटाती है गंगा भाग रही सागर की तरफ सारी गंगाएं भाग रही सागर की तरफ सागर क्या करेगा गंगाओं को उलिछ देगा आकाश में वापस लौटा देगा फिर बनेंगे बादल फिर आकाश में घने होंगे फिर पृथ्वी पुकारेगी फिर वर्षा होगी फिर गंगाएं बहेंगी सागर की तरफ एक वर्तुल लेन का एक वर्तुल है इस लेन के वर्तुल में कहीं भी क्षण भर को विच्छेद नहीं होता इस वर्तुल का नाम ही आनंद है और जहां भी विच्छेद होता है वहीं दुख हो तो जाता है लेकिन कबीर ये क्यों कह रहे हैं ये कबीर कोई पृथ्वी और आकाश के संबंध में खोज करके पृथ्वी और आकाश के संबंध में कोई सत्य घोषित नहीं कर रहे हैं यह तुम्हारे संबंध में कुछ कह रहे हैं तुम्हारे भीतर भी पृथ्वी है तुम्हारे भीतर भी, भी आकाश है तुम्हारी पृथ्वी तुम्हारा शरीर है तुम्हारी आत्मा तुम्हारा आकाश है उसको हमने अंतर आकाश कहा है उन दोनों के बीच भी विराट लेन चल रहा है लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि तुम्हारे भीतर की आत्मा तुम्हारे शरीर के पृथ्वी को तो बहुत कुछ देती भीतर कहा शरीर को बहुत कुछ देता है लेकिन तुम शरीर से पीछे वापस नहीं लौटा पाते वो कहीं जगत के मरुस्थल में खो जाता है वो नदी सागर तक नहीं पहुंच पाती मरुस्थल में विलीन हो जाती सूख जाते तुम्हारे भीतर लेन टूट गया है जिसको वैज्ञानिक इकोलाची कहते हैं वर्तुल टूट गया है इसलिए तुम दुखी हो अगर तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा भी लेन देन में समतुल हो जाए तो तुम्हारे भीतर भी वो सुर गूंज उठेगा जिसको हम समाधि कहते हैं जिस दिन लेन देन बराबर होता है जैसे तराजू के दोनों पलवे बराबर हो गए और तराजू का इंगित करने वाला कांटा बीच में ठहर गया मध्य में आ गया न बजन इस तरफ जाता रहा न उस तरफ जाता रहा उसी क्षण ब्रह्म का स्वाद उपलब्ध होना शुरू हो जाता लेकिन तुम एक तरफा झुके हो शरीर की तरफ बहुत ज्यादा झुके हो आकाश की तरफ ना के बराबर झुके हो तो आकाश से तुम ले तो बहुत लेते हो लेकिन लौटा नहीं पाते यही तुम्हारा संसार है कि तुम आकाश से लेते चले जाते हो और लौटाते नहीं इससे तुम्हारे पास चीजें तो बढ़ जाती हैं लेकिन आत्मा हो जाती तुम अपनी आत्मा को बेच बेच के वस्तुएं इकट्ठी कर लेते हो और सोचते हो शायद इससे आनंद होगा तो तुम्हारा महल बड़ा हो जाए राज्य बड़ा हो जाए धन का अंबार लग जाए लेकिन ये बड़ी कीमत तुमने चुकाई है तुम्हें पता नहीं तुमने कचरा इकट्ठा कर लिया है स्वयं को बेचकर भीतर का आकाश खाली होता जाता है भीतर के आकाश के बादल बरसते जाते हैं प्रकृति लौटाती नहीं अमृत एक तरफा बहरा है और लौटता नहीं और जब लौटता नहीं है तो वर्तुल टूटता है उस वर्तुल के टूटने का नाम दुख है अगर ये वर्तुल पूरी तरह टूट जाए इसके कोई संबंध रह जाए तो उस अवस्था को हम नर्क कहते हैं अगर यह वर्तुल सदा हुआ चलता रहे तो उस अवस्था को हम स्वर्ग कहते हैं और यह वर्तुल इतना पूर्ण हो जाए कि तराजू का कांटा बिल्कुल मध्य में ठहर जाए उस अवस्था को हम मोक्ष कहते हैं नर्क है वर्तुल का अनेक खंडों में टूट जाना स्वर्ग है वर्तुल का समल जाना मोक्ष है वर्तुल का पूर्ण इतनी पूर्णता को पहुंच जाना कि उससे ज्यादा पूर्णता का और कोई उपाय ना रहे तो कबीर जो कहते हैं कि आकाश से बरसते अमृत को सबने देखा लेकिन किसने देखा उस अमृत को जो पृथ्वी आकाश पर बरसाती प्रति पृथ्वी भी बरसा रही ये हरे हो गए पौधे खिल गए फूल ये पक्षियों के गीत प्रत्युत्तर है ये प्रतिसंवेदन, संवेदन है यह जवाब है ये आकस्मिक नहीं हो रहा है ये धन्यवाद जो मिला है जो श्वास भीतर आई है वो वापस जा रही ऐसा ही स्वर तुम्हारे भीतर भी निर्मित हो जाए तुम्हारा शरीर भी लौटाता हो भोगी त्यागी संसारी सन्यासी का यही अर्थ है भोगी लौटाता नहीं त्यागी लौटाता है संसारी सिर्फ इकट्ठा करता है दान उसके जीवन से खो जाता है, सौदा ही सौदा करता है देता बिल्कुल नहीं इकट्ठा करता है सन्यासी का अर्थ है जितना लेता है उतना देता है हिसाब सदा बराबर है संसारी का जो जीवन ढंग है वो सोसक का है चूसने का है वो सब तरफ से लेता है और देना बिल्कुल नहीं चाहता शायद सोचता है इस भांति बहुत उच्च उसके पास हो जाए परिणाम उल्टा घटित होता है कुछ भी उसके हाथ में नहीं होता मरते वक्त उसके हाथ खाली होते सन्यासी का जीवन ढंग संतुलन का है वह जितना लेता है उतना लौटा देता है उस पर ऋण कभी भी नहीं है वो जब मरता है ऋण होकर मरता है, इसलिए उसे वापस नहीं लौटना पड़ता अगर तुम्हारा ऋण है तो तुम्हें बार बार वापस लौटना पड़ेगा जितना बड़ा तुम्हारा संसार है उतनी ही लंबी तुम्हारे जीवनों की यात्रा और कष्ट की श्रृंखला होगी क्योंकि तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा जब तक तुम दे न दोगे जो तुमने लिया है तब तक तुम्हें वापिस लौटना होगा तब तक तुम अदालत से मुक्त नहीं किए जा सकते तब तक तुम एक बोझ धो रहे हो जिससे तुम्हें हल्का होना ही पड़ेगा सन्यासी मुक्त हो जाता है क्योंकि उसने जो लिया था वो दे दिया हिसाब किताब पूरा हुआ उसकी खाते बही में अब कुछ भी ना लेना है न देना है। ऐसी चित्त की दशा पैदा हो उसकी तरफ इंगत है कबीर का उलट बांसी का एक और अर्थ भी होता है उलट बांसी का अर्थ होता है अतार्किक असंगत रहस्यपूर्ण एक तो तर्क का जगत है जहां सदा दो दो चार होते वहां कभी दो दो पांच नहीं होते कभी दो दो तीन नहीं होते लेकिन तर्क का ये जो जगत है ये केवल मनुष्य के मन में है जीवन में ऐसा नहीं है जीवन बड़ा अतर्क है इलॉजिकल है वहां कभी दो दो पांच भी हो जाते हैं कभी दो दो तीन भी हो जाते हैं यही रहस्य है रहस्य का अर्थ ये है कि जीवन में भविष्यवाणी करनी असंभव है रहस्य का अर्थ यह है कि हम कितना ही जान लें, फिर भी कुछ जानने को शेष रह जाता है जानना पूरा नहीं हो पाता रहस्य का अर्थ यह भी है कि जानना कितना ही हो जाए तो भी हम अंश को ही छू पाते हैं अंशी को नहीं छू पाते पूर्ण हमारी पकड़ के बाहर रह जाता है। विज्ञान और धर्म में यही विरोध है विज्ञान मानता है सब दो और दो है चार ही होता है और जीवन किसी तर्क की श्रृंखला से चलता है लेकिन अब तो विज्ञान की भी यह धारणा टूट रही है क्योंकि विज्ञान की भी आंखें इधर 50 वर्षों में गहरी हुई हैं और उसके सामने भी ऐसे तथ्यों का उद्घाटन हुआ है जिनमें दो दो चार सदा नहीं होते तो जो नया भौतिक शास्त्री है वो बड़ी बेचैनी में है आइंस्टीन के बाद नया भौतिक शास्त्र अध्यात्म जैसा हो गया है क्योंकि बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई वो जो पुरानी निश्चयता थी सर्टिनिटी थी वो समाप्त हो गई क्योंकि अणु के विभाजन के बाद कुछ रहस्य हाथ लगे उनमें एक रहस्य यह था कि जो अणु का विभाजित अंग है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसका व्यवहार बड़ा तर्कतीत वो कभी तो तरंग की तरह व्यवहार करता है और कभी बिंदु की तरह यह असंभव है यह उलटबांसी है क्योंकि आप अपनी किताब पर एक बिंदु रखें तो ज्यामिति के हिसाब से बिंदु का अर्थ होता है जो रेखा नहीं है लेकिन जो बिंदु आप अपनी किताब पे बनाएं वो कभी रेखा हो जाए एक बार आप आंख डालें और देखें कि रेखा हो गई रेखा रेखाकार है, बहुत से बिंदु एक दिशा में तो एक बिंदु अनेक बिंदु हो तब रेखा हो सकता है और फिर आप देखें कि थोड़ी देर बाद वो रेखा बिंदु हो गई बिंदु बिंदुकार है, एक बिंदु रेखा रेखाकार है, अनेक बिंदु तो एक अनेक हो जाए फिर अनेक एक हो जाए तो ये तो उपनिषद और कबीर और एक हार्ट जैसे पागलों की दुनिया हो गई आइंस्टीन और मैक्स प्लैंक जैसे गणितज्ञों की नहीं लेकिन वो जो अणु का अंतिम हिस्सा है उसका व्यवहार बड़ा संदिग्ध है उसका व्यवहार संतों जैसा है वो कभी बिंदु की तरह प्रकट होता है और कभी लकीर की तरह प्रकट होता है कभी तरंग बन जाता है और कभी कण रह जाता है तो एक नया भौतिक शास्त्र पैदा हुआ है जो निश्चय को छोड़ दिया है उसने अनिश्चय को स्वीकार कर लिया है इसका मतलब यह हुआ कि गणित हमारा ऊपर ऊपर काम करता है जैसे हम गहरे जाते हैं वैसे ही गणित मुश्किल में पड़ जाता कबीर की उलटवासियां यही कह रही है कि तुमने जो गणित का एक जगत बनाया तुमने जो तर्क का एक विस्तार किया है वो ऊपर ऊपर बिल्कुल ठीक है दुकान बाजार में चलता है लेकिन तुम उसी को जीवन की गहराई में मत ले जाना परमात्मा पर वो लागू नहीं इसलिए कबीर कहते हैं कि मैं देख के बड़ा अचंभे से भर गया कि मैंने देखा सागर में आग लगी सागर में कहीं आग लगती है और पानी में अगर आग लग जाए तो फिर इस जगत में कोई विज्ञान जैसी चीज नहीं हो सकती पानी आग बुझाता है पानी में आग कैसे लगेगी और कबीर कहते हैं एक अचंबा मैंने देखा कि एक मछली निकली सागर से और झाड़ पे चढ़ गई मछलियां झाड़ पे नहीं चढ़ती पहले तो सागर से निकलनी मछली का मुश्किल फिर झाड़ पे चढ़ने का तो उपाय ही नहीं क्योंकि मछली पानी का जंतु उसके पास ना पैर है ना पकड़ है। न वो उड़ सकती है न झाड़ पे चल सकती वो पानी ही उसका माध्यम है ये सारे वक्तव्य गणित को तोड़ने वाले वक्तव्य हैं ये ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो हिसाब किताब है वो ऊपर ऊपर ठीक भीतर बड़े अचंभे भरे और कबीर ने ऐसे अचंभे देखे तब ये वो लटवासियां लिखी कबीर अगर आइंस्टीन की प्रयोगशाला में होते तो वो जैसा आधुनिक बौद्धिक शास्त्र बोलता है वैसा बोलते है, लेकिन वो गांव के गमार थे सीधे साधे आदमी थे उन्हें कोई क्वांटम फिजिक्स का उपाय नहीं था पर जीवन की सीधी सीधी बातें उन्हें पता थी कि मछली झाड़ पे नहीं चढ़ सकती और जिस दिन मछली झाड़ पे चढ़ जाए और जिस दिन पानी में आग लग जाए और जिस दिन वर्षा आकाश से पृथ्वी की तरफ न हो पृथ्वी से आकाश की तरफ हो उस दिन समझना कि या तो हम पागल हो गए या पूरा अस्तित्व तो पागल हो गया और या फिर ये समझना कि हमने जो नियम धारणाएं बनाई थी वो हमारी नासमझी पे खड़ी थी समझदारी पर नहीं संत अक्सर पागल मालूम पड़े उनके पागल मालूम पड़ने का कारण यही है कि जो अचंभे उन्होंने देखे वो आपने नहीं देखे उनके सामने पुरानी व्यवस्था बिल्कुल खो गई है और अराजकता उत्पन्न हो गई है और उन्होंने जीवन के ऐसे पहलू देखे हैं जिन पहलुओं को आप भी देखेंगे तो आपकी व्यवस्था भी खो जाएगी उलट बांसी का अर्थ है कि जीवन को गणेश से हल करने का उपाय नहीं उलट बांसी का अर्थ है कि तुम जो भी व्यवस्था बना रहे हो उससे विपरीत की भी जगह रखना क्योंकि विपरीत भी मौजूद है और तुमने अगर विपरीत को बिल्कुल भुला दिया तो तुम मुश्किल में पड़ोगे और हमेशा ऐसा होता है कि विपरीत को मन भुला देता हम हमेशा एक को पकड़ते हैं मन बड़ी व्यवस्था का प्रेम करने वाला है इसलिए जो चीज भी विपरीत है उसको हम हटा ही देते हम अस्वीकारी कर देते हैं कि यह भी है हम एक व्यवस्था बना लेते हैं जैसे समझो कि तुम किसी के प्रेम में पड़े तो तुम्हारा मन कहेगा बस प्रेम के अतिरिक्त तुम्हारे मन में इस व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं सिर्फ प्रेम अब यह मन एक व्यवस्था बना रहा है जो झूठी क्योंकि जहां जहां प्रेम है वहां वहां छिपी घृणा है लेकिन मन गणित को मानता है मन कहता है अगर प्रेम है तो घृणा कैसे होगी अगर श्रद्धा है तो अश्रद्धा कैसे होगी अगर दिन है तो रात कैसे होगी और अगर जन्म है तो मृत्यु कैसे होगी मन गणित से चलता है वो विपरीत को इंकार करता है विपरीत को हटाने का नाम गणित मगर तुम्हारे हटने से विपरीत नहीं हटता जहां जन्म है वहां मृत्यु छिपी खड़ी चाहे तुम कितना ही समझाओ तो बच्चा घर में पैदा होता है तो हम बिल्कुल याद नहीं करते कि मरेगा और अगर कोई कह दे बच्चे के पैदा होती से कि ये मरेगा इतना ढोल बाजा मत बजाओ इतना शोरगुल मत मचाओ तो हम उससे लड़ने को खड़े हो जाएंगे कैसी अपसगुन की बात कहे अपसगुन की बात वो कह नहीं रहा है पर हमारा गणित तोड़ रहा है हमारा गणित मानता है कि जन्म हुआ मृत्यु कैसी जन्म मृत्यु विपरीत तो विपरीत को छिपाते मरघट को हम गांव के बाहर बनाते कोई लाश निकलती हो तो मां अपने बेटे को भीतर बुला लेती कि भीतर आजा, मौत दिखाई ना पड़े हमारे गणित को गड़बड़ करती क्योंकि बच्चा पूछेगा ये मर गया है। इसका क्या मतलब और बच्चे ना समझ इतने समझदार नहीं जितने आप है अभी उन्होंने विपरीत को बिल्कुल इंकार नहीं किया वो उनमें मौजूद है तो वो बच्चा जरूर पूछेगा क्या मैं भी मरूंगा बच्चे को रोकना मुश्किल है अगर उसने किसी को मरा हुआ देखा तो वो पूछेगा ये कैसे मरा क्या सब मरते हैं क्या मैं भी मरूंगा और मां के गणित में यह बात नहीं बैठती कि उसका बेटा मरेगा कहीं बेटा मर सकता है जो पैदा हुआ वो कहीं मर सकता है जीवन का कोई अंत नहीं और सब मरेंगे मेरा बेटा नहीं मरेगा बुद्ध के जीवन में उल्लेख है कि क्रसा गौतमी नाम की एक महिला एकमात्र बेटा मरा उस बेटे से उसका बड़ा लगाव था पति पहले चल बरसा था बेटा ही उसके जीवन का सार था सब था फिर वो भी मर गए तो वो करीब करीब विक्षिप्त और पागल हो गई वो अपने बेटे की लाश को लेकर गांव में घूमने लगी कि कोई मेरे बेटे को जला दो फिर किसी ने सांत्वना देने के लिए कहा कि हमारी तो सामर्थ्य नहीं लेकिन बुद्ध आए तो उचित हो कि तू तो बुद्ध के पास चली जाओ और वहां तो कोई भी चमत्कार हो सकता है वो भगवान है तो कृषा गौतमी अपने बेटे की लाश को लेकर बुद्ध के चरणों में पहुंची लाश उसके चरणों में रखियो काहे से जला दो मुझे कुछ और नहीं चाहिए और जब भगवान गांव में मौजूद है तो मैं क्यों रहू और इतना भी तुम ना कर सको तो फिर कैसे भगवान बुद्ध के शिष्य बड़ी मुश्किल में पड़े कि अब क्या होगा बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई सारा गांव इकट्ठा हो गया चमत्कार की प्रतीक्षा होने लगी बुद्ध ने कहा गौतमी तू एक काम कर बेटे की लाश तू यहीं छोड़ जा इसे मैं जरूर जला दूंगा तू गांव में जा और ऐसे घर की तलाश कर जिसमें कोई कभी ना मरा हो उस घर से थोड़ी से मैथी के बीज ले आ डूबता क्या ना करता है डूबते को तिनका भी सहारा हो जाता है। कृष्णा गौतमी को ख्याल भी ना आया कि ऐसा घर वो कहां खोजेगी जिसमें कोई कभी ना मरा हो अंधी हो जाती है आंखें मोह में वो भागी वो एक एक घर पे उसने गांव के दस्तक मारी और कहा कि मुझे थोड़ी सी मैथी चाहिए एक ही शर्त है कि तुम्हारे घर में कोई कभी मरा ना पर लोगों ने कहा गौतमी तू पागल हो गई ऐसा घर तू कहां पाएगी आएगी जहां कोई मरा ना हो क्योंकि जहां भी कोई पैदा होता है वहां कोई ना कोई मरता है मरना और पैदा होना एक ही प्रक्रिया के अंग है लेकिन उसको सुनने की फुर्सत ना थी वो दूसरे घर गई वो तीसरे घर गई सांझ तक वो सारे घरों में हो आई थी सांझ को अंतिम घर से जब विदा हुई तो उसके आंसू सूख गए थे उसके व्यक्तित्व में क्रांति आ गई थी वो बुद्ध के पास गई अपने बेटे को लाश को उठा के मरगट पहुंची बेटे को समाप्त करके वापस आई बुद्ध से कहा मुझे दीक्षा दे मैं बुद्ध ने कुछ पूछती नहीं, क्या हुआ मैथी का क्या हुआ बेटे का उसने कहा वो बात ही मत उठाए वो भ्रांति मेरी थी कि मुझे स्मरण न था कि जन्म के साथ मृत्यु जोड़ी तो मुझे स्मरण आ गया इसलिए बेटे का सवाल नहीं अब सवाल इस गौतमी का है इसके पहले कि मैं मरू ये क्या है सारा जाल ये रहस्य क्या है वो मैं जान लेना चाहती मौत निश्चित है बचने का कोई उपाय नहीं लेकिन हम मौत को गांव के बाहर रखते हैं पश्चिम में तो बहुत पागलपन बढ़ा है क्योंकि मौत का भय वहां हमसे ज्यादा है पुनर्जन्म का सिद्धांत न होने के कारण हमें तो थोड़ा आसरा है कि मरेंगे तो कोई बात नहीं आत्मा तो मरेगी नहीं हालांकि आत्मा का हमें कोई पता नहीं लेकिन फिर भी आसरा है कोई चिंता नहीं हमारे भीतर कोई है नैनम छिदंती शस्त्राणी उसे कोई शस्त्र छेद नहीं सकते उसे कोई अग्नि जला नहीं सकते कम से कम गीता तो हमने पढ़ी है उस सांत्वना है मरेंगे तो शरीर ही मरेगा हम तो रहेंगे और फिर जन्म जन्म है लंबी यात्रा है जल्दी कुछ नहीं समय का बहुत बड़ा विस्तार पश्चिम में घबराहट ज्यादा है क्योंकि एक ही जन्म का सिद्धांत है ईसाइत के पास तो पश्चिम में मृत्यु को छिपाने के बहुत उपाय किए जा रहे हैं आदमी मर जाता है स्त्री मर जाती तो पश्चिम में इस मृत्यु के ऊपर भी बड़ा धंधा चलता है बड़े बड़े व्यवसाय इस पे चलते हैं वो मरे हुए आदमी के चेहरे को रंग रोगन लगाते हैं सुंदर बनाते हैं अच्छे कपड़े पहनाते हैं जब उसे ताबूत में रखते हैं तो इतना सुंदर लगता है जैसा कि वो जिंदा में भी कभी नहीं लगा था। स्त्रियों के ऊंठों पर लिपस्टिक लगाया जाता आंखों में काजल भर दिया जाता चेहरे को इतना सुंदर कर दिया जाता है कि जैसी वो स्त्री जिंदा में भी कभी सुंदर न थी फूलमालाएं खूबसूरत कीमती ताबूत और यह यात्रा मरघट तक की यह ऐसा लगता है कि जैसे कोई मरा नहीं बल्कि कोई उत्साह हो रहा है यह धोखा है उसको नहीं जो मर गया उसको तो धोखा देने का उपाय नहीं वो जो जिंदा है वो मौत को छिपा रहे हैं लिपस्टिक की दीवार के पीछे रंग रोगन के पीछे वो मौत को ढांक रहे हैं मरघट गांव के बीच में होना चाहिए और जब कोई मरे तो छोटे से छोटे बच्चे को जो पहले दिन पैदा हुआ उस बच्चे को भी लाश का दर्शन करवा देना चाहिए पर जीवन का गणित एक तरफा है जब आप प्रेम करते हैं तो आप मानते हैं घृणा करी कैसे सकते हैं और यहीं कठिनाई शुरू हो जाती तो आप घृणा को अस्वीकार कर देते हैं वो के भीतर दबी पड़ी है दुनिया में जितनी हत्याएं होती हैं उनमें अधिक हत्याएं प्रेमी एक दूसरे की करते हैं और ध्यान रहे जब दो भाई लड़ते हैं तो उस तरह की लड़ाई और कहीं नहीं हो सकती जिस दुश्मनी से वे लड़ते हैं और जिसको तुम श्रद्धा करते हो जब भी तुम उसके विपरीत हो जाओ तो तुमसे बड़ा दुश्मन खोजना अश्रद्धालु खोजना कठिन है जिसके तुम पीछे चलते हो किसी भी दिन तुम उसके विपरीत चलोगे बचने का एक ही उपाय है कि तुमने विपरीत को अस्वीकार न किया हो अगर अस्वीकार किया, किया तो कठिनाई खड़ी होगी क्योंकि जीवन तुम्हारे तर्क की फिक्र नहीं करता तुमने जिसको प्रेम किया अगर तुमने यह भी समझ लिया कि उससे मेरे मन में घृणा भी है तो शायद यह प्रेम लंबा चले तो डर नहीं तब तुम जीवन को स्वीकार कर रहे हो तब तुम्हारा प्रेमी भी जानता है कि घृणा भी होगी जिससे हमने प्रेम किया है उससे चुंबन ही नहीं मिलेंगे आलिंगन ही नहीं मिलेगा उससे उपद्रव भी होगा कलह भी होगी झगड़ा भी होगा उससे मारपीट भी होगी और ये दोनों बातें एक साथ अगर प्रेमी इन दोनों को स्वीकार कर ले तो जीवन को उसने स्वीकार किया ऐसा प्रेम शाश्वत भी हो सकता है लेकिन प्रेमी गणित को चलते हैं एक को छोड़ देते हैं घृणा तो है ही नहीं तुम्हारी पत्नी सोच भी सकती है कि तुम्हारे प्रति उसके मन में घृणा है चौबीस घंटे प्रकट भला करे मगर मान नहीं सकती कि घृणा है अगर तुम कहोगे तो इनकार करेगी कि ऐसा हो ही कह सकता है पति परमात्मा जिस पति को तुमने परमात्मा माना है उसमें तुम्हें शैतान भी दिखाई पड़ेगा लेकिन तुम कितना ही छिपाने की कोशिश करो वो शैतान मिटेगा नहीं हाँ, अगर तुम उसे स्वीकार कर लो तो तुम द्वंद्व के पार हो सकते हो हमने सारे जीवन में ऐसा ही किया है विपरीत को अस्वीकार कर दिया है जीवन है विपरीत से बना है तुम्हारे अस्वीकार करने से मिटेगा नहीं तुम्हारे अस्वीकार करने से तुम ही कठिनाई में पड़ोगे ये उलट बांसियां जीवन के द्वंद्व की खबर देती एक पहलू का तुम्हें पता है दूसरे पहलू को ये प्रकट करती और तो दूसरा पहलू यह कि जीवन अतर्क है वहां विपरीत सदा छिपा है जैसा तुम देखते हो उससे उल्टा भी वहां है और जिस दिन तुम दोनों को देख पाओगे उसी दिन तुम दोनों के पार जा पाओगे अगर तुम एक को देखे और एक को नहीं देखे अंधे रहे तो वो दूसरा आज नहीं कल प्रकट होगा तब तुम उसको देखोगे और पहले को भूल जाओगे जो आज मित्र है वो कल शत्रु हो जाता है आज प्रेम देखता था कल घृणा देखता है आज घृणा नहीं देखता था कल प्रेम नहीं देखेगा एक पोलरिटी एक ध्रुव से तुम दूसरे ध्रुव पर चले गए लेकिन जो दोनों को साथ देखता है वह दोनों का अतिक्रमण कर जाता है। उलट बांसियां जीवन के रहस्य को की खबर देती रहस्य का अर्थ है कि हम इसे कितना ही खोलें हम खोल ना पाएंगे अब यह रहस्य की बात है कि मछली चढ़ जाए वृक्ष पर ये ऐसा होता नहीं दिखाई नहीं पड़ता किसी सपने में चढ़ सकती है किसी कल्पना में चढ़ सकती है किसी कवि के लिए सत्य हो सकती है लेकिन वैज्ञानिक इसको मानेगा नहीं लेकिन अगर हम वैज्ञानिक को भी पूछें कि तू तो थोड़ी गहरी खोज कर तो बड़ी हैरानी होगी वैज्ञानिक कहता है कि जीवन पहली बार मछली की तरह ही पैदा हुआ तो जो भी वृक्षों पर चढ़ रही वो सब कभी मछलियां थी आप भी कभी मछली थी हिंदुओं को यह खबर बड़ी पुरानी है इसलिए उन्होंने अपने अवतार को मत्स्य अवतार स्वीकार किया हिंदू अकेली जाति है उसके अगर हम अवतारों की व्यवस्था देखें तो डार्विन के विकासवाद से बिल्कुल तालमेल खाती डार्विन कहता है कि जीवन शुरू हुआ सागर में हिंदुओं का भी पहला अवतार सागर में जीवन शुरू हुआ मछली से तो हिंदुओं का अवतार मत्स्य फिर डार्विन कहता है कि ऐसी घड़ी आई बढ़ते बढ़ते कि जानवरों से ही मनुष्य हुआ और अभी तक वैज्ञानिक खोज में लगे हैं कि वो बीच की कड़ी जब आदमी लाखों वर्षों लगे होंगे जानवर से मनुष्य होने में तो बीच में एक कड़ी रही होगी अर्ध मानव अर्ध पशु की हिंदुओं के पास एक अवतार है नरसिंह वो बीज की कड़ी मालूम होता है अभी तक वैज्ञानिक बीच की कड़ी खोज नहीं पाए बड़ी खोज चलती है पृथ्वी के अलग अलग कोनों में कि एक भी अस्थिपंजर मिल जाए जो खबर देता हो कि आधा मनुष्य और आधा पशु तो सिद्धांत साफ हो जाए तो गणित के हिसाब से तो सिद्धांत साफ है कि अगर मनुष्य पशुओं से मनुष्य हुआ है तो बीच में एक कड़ी जरूर रही होगी जब हजारों लाखों साल तक एक मध्य की घड़ी रही होगी हिंदुओं के पास एक अवतार है नरसिंह जो आधा पुरुष आधा पशु और नरसिंह के बाद जो अवतार हैं वो फिर पूरे मनुष्य मछली से लेके परम पुरुष बुद्ध तक हिंदुओं के अवतारों का विस्तार है अगर इस लंबी प्रक्रिया को हम देख पाए जो कि हम देख नहीं पाते हमारे पास आंखें छोटी तो मछलियां वृक्षों पे चढ़ गईं मछलियां वृक्षों पे नहीं चढ़ गईं मछलियां बुद्ध हो गईं इसका अर्थ यह हुआ कि जो क्षुद्रतम है उसमें भी विराटतम छिपा है इसका अर्थ हुआ कि छोटे को छोटा मत मानना उसमें बड़ा छिपा है इसलिए क्षुद्र को भी प्रणाम करना क्योंकि उसमें भी परमात्मा छिपा है वो जो पत्थर रास्ते पे पड़ा है वो किसी भी दिन प्रतिमा बन सकता है उसमें से तुम गुजरो भी पैर भी रखना पड़े तो भी क्षमा याचना के भाव से रखना क्योंकि किसी भी दिन वो पत्थर प्रतिमा बन जाए तो तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी यहां जिसको हम पापी कहते हैं वही पुण्यात्मा हो जाएगा हम तो मछलियां झाड़ों पर चढ़ जाएंगी यहां जिसको हमने निकृष्ट कहा है क्षुद्र कहा है तुच्छ कहा है वही परम विभूति का धारक हो जाएगा यहां पापी संत हो जाते हैं यहां पत्थर पूजा ग्रह में परमात्मा बन जाता है तो क्षुद्र और विराट में छोटे में और बड़े में ना कुछ में और सब कुछ में बुनियादी भेद नहीं मछलियां वृक्षों पर चढ़ जाती पानी में आग लग जाती यहां उल्टा भी होता है और जो दोनों को स्वीकार कर लेता है वो दोनों के पार हो जाता है। जिन्होंने भी जाना है उनके सभी वचन उलटबांसियां हैं इसलिए संतों के और दार्शनिकों के वचनों में भेद है दार्शनिक के वचन में उलटबांसी कभी नहीं होती एक श्रृंखला एक तर्कबद्ध व्यवस्था होती दार्शनिक अर्थ है वो एक सिस्टम बनाता है कांट है ही है ये एक व्यवस्था बनाते इनके व्यवस्था का एक महल है ये जंगल के बीच थोड़ी सी जगह साफ करके एक बगीचा बनाते एक उपवन बनाते जंगल को बिल्कुल छोड़ देते हैं दीवाल के बाहर जंगल में तो कोई हिसाब नहीं कोई सिमिट्री नहीं कोई अनुपात नहीं कहीं भी कोई वृक्ष उगा है कैसा भी उगा है इर्छा तिरछा गया लेकिन उसके बीच एक जमीन को साफ करके दार्शनिक एक बगीचा बनाता उसमें सिमेट्री है अनुपात है उसमें सब चीजों में व्यवस्था है रास्ते ज्यामिति के ढंग से बनाए गए हैं वृक्ष बराबर फासलों पर लगाए गए हैं जापान में जेन मनस्ट्री होती है बौद्ध भिक्षुओं का आश्रम होता है तो वहां वो सिमिट्री का उपयोग नहीं करते अगर रास्ते बनाते हैं तो वो ऐसे होते हैं जैसे जंगली हों, जमती का उपयोग नहीं करते वृक्ष लगाते हैं तो ऐसा लगाते हैं जैसे वो जंगली हों, बगीचा न मालूम पड़े एक बहुत प्रसिद्ध जैन फकीर हुआ जो कि बगीचे की कला में बड़ा कुशल था तो सम्राट ने अपने बेटे के लिए नियुक्त किया कि वो उसे बागवानी सिखाए तो सम्राट का बेटा रोज सीखने जाता था और जो भी फकीर सिखाता था सम्राट के पास हजारों माली थे वो जैसा बेटा कहता था वैसा बगीचा लगा देते थे फकीर ने कहा था कि तीन साल पूरे होने पर एक दिन तेरे बगीचे को देखने आऊंगा उसी दिन परीक्षा हो जाएगी और कोई परीक्षा है भी नहीं तीन वर्ष तक सम्राट का बेटा सुंदर बगीचा निर्मित करता रहा ऐसा बगीचा जैसा कि जापान में फिर दूसरा नहीं हो सकता था हजारों माली काम में लगे रहे तीन साल में इतनी सुंदर कृति बनकर खड़ी हुई कि सम्राट भी चकित हुआ सम्राट ने कहा इसमें तो कोई उपाय ही नहीं है होने का तेरा आप ऐसा बगीचा कभी देखा भी नहीं गया तो उसके बेटे ने कहा कि वो फकीर जरा उल्टा ही आदमी है मुझे भरोसा नहीं क्या करेगा फकीर आया सम्राट खुद भी मौजूद था राज दरबारी मौजूद थे बेटे की परीक्षा का दिन था बेटा मौजूद था बगीचा ऐसा चमक रहा था जैसे कि स्वर्ग का हो लेकिन फकीर का चेहरा गंभीर बना रहा उस पर मुस्कुराहट ना आई सम्राट भी भयभीत हुआ राजकुमार तो बहुत कपने लगा पूरा बगीचा देख डाला लेकिन उस फकीर के चेहरे पर जहरा सा भी प्रशंसा का भाव न आया देखने के बाद उसने कहा कि एक टोकरी ले आओ एक टोकरी लाई गई फकीर भागा हुआ बगीचे के बाहर गया बगीचे के बाहर से सूखे पत्ते टोकरी में भर के लाया रास्ते पे बगीचे के फेंक दिए हवा ने पत्तों को बिखेर दिया उस फकीर ने कहा कि तुम्हारा ये बगीचा इतना ज्यादा आदमी की खबर देता है कि सच्चा नहीं हो सकता इसमें एक सूखा पत्ता नहीं कृति में झूठा है, है असत्य तीन साल और लगेंगे क्योंकि जहां हरा पत्ता है वहां सूखा पत्ता भी होगा ही जहां जन्म है वहां मृत्यु जहां प्रकाश है वहां अंधेरा है नहीं ये मुझे स्वीकार नहीं तीन साल में तुम कोशिश करो कि फिर जंगल हो जाए इसमें आदमी के चरण चिन्ह नहीं दिखाई पड़ने चाहिए क्योंकि आदमी के चरण चिन्ह का मतलब होता है तर्क गणित हिसाब इसमें परमात्मा की छाप होनी चाहिए जहां न तर्क है न गणित न हिसाब जहां चीजें बेबूज है उलट बांसी का एक है पर तो दार्शनिक तो बनाता है एक बगीचा जहां से सुखे पत्ते हटा देता है संत प्रवेश करता है जंगल में जहां कोई हिसाब किताब नहीं जहां भटकने का पूरा उपाय है जहां कोई नक्शा भी नहीं जिसको लेकर हम रास्ता खोज सकें नक्शा रहित बेबुच, रहस्य का जो जगत है उसकी खबर उलट में है उलट जैसा जैन फकीरों के कोन होते हैं वैसी है। भारत में हमने वैसा उपयोग नहीं किया कास हम करते तो बड़ा कीमती होता जापान में जैन फकीरों ने कोन का उपयोग किया कोन का ठीक वही अर्थ है जो उलट बांसी का है लेकिन कोन का अर्थ उन्होंने किया है ध्यान के लिए हम नहीं कर पाए जब कोई जैन गुरु के पास जाता है सत्य की खोज में तो वो उसे एक उलट बांसी देता है जिसको जापान में कोन कहते कौन का अर्थ है एक पहेली जो हल ना हो सके जो हल हो जाए वो कोन नहीं पहेलियां हल हो जाएं तो पहेलियां हैं जो पहेली हल ना हो सके जिसका हल होने का उपाय ही नहीं उसका नाम कौन जैसे कि जेन फकीर कहेगा कि देख अब तू ध्यान कर इस बात पर ताली दो हाथों से बचती अगर कोई एक ही हाथ से ताली बजाए तो कैसी होगी उसकी ध्वनि इस पर ध्यान कर अब एक ही हाथ से ना तो ताली बजाई जा सकती और जो बजाई नहीं जा सकती उसकी ध्वनि कहां होगी तो पहले तो सीधे ही मन आपका कहेगा तर्क वाला मन ये बात ही व्यर्थ है इसमें समय क्यों खराब करना ये आदमी एक फिजुल का काम पकड़ा रहा है इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है तो रेत से तेल निकालने जैसा धंधा है एक हाथ की ताली तो अगर आप बहुत तर्कयुक्त हैं तो आप वापस ही चले जाएंगे अजैन फकीर कहते हैं जो बहुत तर्कयुक्त है वो प्रभु के मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर सकता इसलिए जो कोन में ही वापस लौट गया अच्छा है और आगे जाने की उसे यात्रा भी न थी लेकिन अगर आप इतने तर्कयुक्त नहीं हैं और जीवन के छिद्रों से विपरीत भी आपको झाका है दिखाई पड़ा है और आप बगीचे में ही नहीं घूमे हैं जंगलों में भी गए और आपने आदमी के ही शब्दों को नहीं सुना है पक्षियों के गीत भी सुने हैं और आपने जीवन को देखा है उसकी अराजकता में उसके पूरे नियम शून्य मुक्तता में तो आप कौन के लिए राजी हो जाएंगे राजी होना आपका पहला चरण है बैठेंगे ध्यान करने तो भी आपका मन बार बार कहेगा कि क्या व्यर्थ के काम में लगे हो कहीं एक हाथ की ताली बजती अगर आप न माने जिद किए तो मन आपको नए नए सुझाव देगा कैसा करो एक हाथ दीवाल पर मारो तो आवाज होती तो लौट के आप गुरु को आके कहोगे कि एक हाथ दीवाल पर मारने से जो आवाज होती गुरु कहेगा दीवाल दूसरा हाथ बन गई नहीं दूसरे का तो उपयोग करना ही नहीं है द्वंद्व को तो बीच में लाना ही नहीं निर्द्वंद में ही आवाज हो अकेले हाथ से ही आवाज हो हिंदू उसी नाथ को अनाहत कहते हैं। अगर मेरे दो हाथ टकराएं तो जो नाद होता है वो है आहत चोट से पैदा हुआ अगर एक ही हाथ शून्य में ध्वनि पैदा करे तो वही है अनाहत अनाहत नाद तुम उस नाद को खोजो दीवार पे टकराने से नहीं चलेगा हवा में जोर से घुमाने से नहीं चलेगा दूसरे की मौजूदगी नहीं चाहिए ये साधक खोजता रहेगा ध्यान करता रहेगा करता रहेगा अनेक बार मन अनेक सुझाव देगा उनको लेके आएगा गुरु फौरन इंकार कर देगा क्योंकि मन का कोई भी सुझाव काम पड़ने वाला नहीं संघर्ष करते करते करते करते करते इसका बोध जगेगा ये मन की सुनना बंद कर देगा क्योंकि मन से तो जो भी पैदा होगा वो आहत होगा मन का नाम है द्वंद मन तो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी सब स्थितियां दो हाथों से पैदा हुई चोट की आवाज मंद तो द्वंद का सार है वही तो द्वैत है इसलिए मन की सुनी तो वो द्वंद में डालेगा और गुरु जब सब इंकार कर देगा सब समाधान व्यर्थ हो जाएंगे तो साधक मन की सुनना बंद कर देगा मन फिर भी सुझाएगा कि ऐसा करो एक बार ऐसा हुआ कि एक साधक वर्षों तक ध्यान करता रहा लेकिन मन की मानता ही चला गया आखिर एक दिन गुरु ने कहा कि तू कब तक इस उपद्रव में पड़ा रहेगा अगर हल ना होता हो इस तो इससे तो बेहतर है मर ही जाए दूसरे दिन साधक आया मरने का यह बात बिल्कुल ठीक जब हल होते ही नहीं तो मरी जाना बेहतर तो जैसे ही गुरु के पास पहुंचा गुरु ने का उत्तर लाया वो वहीं गिर पड़ा आंख बंद कर ली गुरु ने कहा बिल्कुल ठीक उत्तर न मिलता हो उससे तो मर ही जाना ठीक लेकिन मर के उत्तर मिला या नहीं तो उसने एक आंख खोली उसने कहा उत्तर तो मुझे नहीं मिला गुरु ने कहा तू उठ मुर्दे बोलते नहीं और न मुर्दे आंख खोलते तू बाहर निकल तू मरा भी मन की ही मानकर मन तो सब जगह धोखा देगा अगर उसकी मान के मरे तो मौत भी झूठी होगी मन धोखे का सूत्र है वहां से सारा प्रपंच निकलता उसकी जो भी मान है वह झूठ मनवाएगा मन माया है उसका जीवन भी झूठ है उस, उसकी मृत्यु भी झूठ है उसके सब उत्तर व्यर्थ है लेकिन साधक अगर लगा ही रहा हारा नहीं भागा नहीं ठिका ही रहा तो एक ना एक दिन मन थक जाएगा और गिर जाएगा और जिस दिन मन गिर जाता है उस दिन अनाहत सुनाई पड़ता है क्योंकि वो भीतर बज ही रहा है हमने उसे ओंकार कहा है तो ओम तुम्हारा कोई मंत्र नहीं है कि तुम बैठे और ओम ओर ओम करते रहो तो उससे कुछ हो जाने वाला वो तो आहतनाथ है दो ओठों के टकराने से कंठ के संघर्ष से पैदा होता है उस ओम को हमने ओंकार नहीं कहा तो जो ओम जपना पड़े वो व्यर्थ है जब के जिस ओम की साधना चले वो मन की ही साधना है लेकिन जब मन गिर जाता है अचानक तुम्हें ओंकार सुनाई पड़ता है तुम ओम कहते नहीं तुम सुनते हो तुम करता नहीं होते तुम केवल श्रावक होते हो तुम सुनते हो कि भीतर ओम गूंज रहा है वो गूंज तुम्हारी नहीं वो गूंज तुम पैदा नहीं कर रहे वो गूंज ही तुम्हें पैदा कर रही उल्टी बांसुरी हो गई अब तुम बजा नहीं रहे बांसुरी को मंत्र तुमसे पैदा नहीं हो रहा है तुम मंत्र से पैदा हो रहे हो ओंकार तुम्हारा प्रयास नहीं बल्कि ओंकार के ही तुम सघन रूप वो जो ओम की ध्वनि तुम्हारे भीतर पैदा हो रही है वही ध्वनि तुम्हें निर्मित कर रही है तुम उस ध्वनि को पैदा नहीं कर रहे ओम तुम्हें पैदा कर रहा है तो ओम कोई मंत्र नहीं है तुम्हारा जीवन है ओम कोई बात नहीं है जो तुम कर लो ओम तुम्हारा स्रोत है अस्तित्व है ओम ध्वनि है अस्तित्व की अनाहत नाद है जिस दिन मन गिर जाता है उसी दिन अनाहत नाद सुनाई पड़ जाता है और उस दिन गुरु को जाके उत्तर नहीं देना पड़ता तुम पहुंचे कि गुरु जान जाता है कि तो उत्तर आ गया तुम्हारा चेहरा कहता तुम्हारी आंखें कहती तुम्हारी चाल कहती इतनी बड़ी घटना घटे उसे तुम छिपाओगे साधारण सा गर्भ एक स्त्री को हो जाता छिपाना मुश्किल उसकी चाल बदल जाती उसका ढंग बदल जाता उसके चेहरे की उसकी आंखें बदल जाती और जिस दिन परमात्मा तुम्हारे गर्भ में आता अनाहत नाद होता उस तुम कैसे छिपाओगे जैसे कोई सूरज को पी गया हो तो सब तरफ निकलेगी अग्नि की लपटें उठेंगी रोवा रोआ प्रकाशित हो जाएगा ऐसे ही जब तुम अनाहत का नाश सुनते हो तब गुरु को जाके कहना नहीं पड़ता इसलिए जब तक शिष्य उत्तर लाता है तब तक सभी उत्तर गलत है इसलिए अगर जैन फकीरों का जीवन पढ़ोगे, तुम बहुत मुश्किल में पड़ोगे जैन फकीर कहते हैं अगर तुमने उत्तर दिया तो गलत अगर ना दिया तो गलत उत्तर दिया तो भी तुम पिटोगे फकीर कहता है वो डंडा रखे रहता है अगर तुमने उत्तर दिया तो भी मारूंगा अगर उत्तर न दिया तो भी मारूंगा क्योंकि देने का मतलब है तुम उत्तर बना के लाए न देने का मतलब तुम तय करके आए कि नहीं दूंगा लेकिन एक तीसरी अवस्था जब तुम्हें उत्तर का पता नहीं होता देने नहीं देने का पता नहीं होता तुम सिर्फ आते हो न तुम तय करके आते हो उत्तर देना है न तुम तय करके आते हो कि नहीं देना है तुम उत्तर होते हो वो तुम्हारे होने में ही समाया होता है उस दिन गुरु का डंडा नानिन अपने गुरु के पास से जा रहा था एक एकांत साधना के लिए तो गुरु ने उसे बुलाया और कहा कि एक बार डंडा मार लेने थे ऐसे तो मतलब तुम बहुत डंडे मुझे मारे हो जगह जगह मेरी हड्डी पसली दुखती और अब तो कोई कारण भी नहीं है अभी मैंने कुछ कहा भी नहीं है कुछ गलती होने का सवाल भी नहीं उसके गुरु ने कहा तू समझा नहीं क्योंकि जब तू लौटेगा तो फिर मैं तुझे डंडा नहीं मार सकूंगा क्योंकि घड़ी बिल्कुल करीब आ रही है यह आखिरी डंडा है और इस बार तुझे बिना डंडा मारे छोड़ दिया दोबारा कोई उपाय नहीं तू जब आएगा फिर नहीं मार पाऊंगा तो कारण नहीं है एक घड़ी आते भीतर जब आना हत गूंजता है बांसरी उल्टी बजने लगती इसके पहले तक तुमने समझा था कि मैं करता हूं अब तुम समझते हो कि मैं उपकरण अब तक तुमने समझाया था कि गीत मैंने गाए अब तुम समझते हो गीत मुझसे गाए गए अब तक तुम समझते थे मैं हूं अब तुम समझते हो मैं नहीं हूं वही है तू ही परमात्मा ही है सब उल्टा हो जाता कबीर की उलट बांसियां कौन की तरह उपयोग हो सकती थी हिंदू चुग गए उनका उपयोग नहीं कर पाए कबीर जापान में हुए होते जैन फकीरों की परंपरा में परम सिद्ध होते इस मुल्क में पैदा होने का परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालयों में ना समझ उन पर पीएचडी लिखते हैं बस और कुछ किसी काम के लिए कबीर पर जितनी डॉक्टरेट मिलती है लोगों को उतनी किसी पे नहीं क्योंकि कबीर के एक एक वचन पे डॉक्टरेट मिल सकती है और ये आदमी बिल्कुल गैर पढ़ा लिखा इसलिए सोचने की कि पढ़े लिखो की बुद्धि कहां तक जाती गैर पढ़े लिखे पर लिख के पीएचडी मिलती तब वो बड़े पंडित हो जाते कबीर को नहीं मिल सकती थी कबीर को तो विश्वविद्यालय में कोई घुसने नहीं देता तुम तो बाहर उलट बांसी बाहर रखो कबीर को कोई विश्वविद्यालय नहीं घुसने देता भीतर लेकिन कोई भी नहीं सोचता कि नहीं तो कम से कम भारत में सैकड़ों डॉक्टर हैं जो कबीर की वजह से डॉक्टर हैं जो बड़े ज्ञाता है यह बड़े मजे की बात है जिससे जीवन बदल सकता था उससे उपाधि उपलब्ध होती जिससे तुम कबीर हो सकते थे उससे तुम सर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो जाते एक डॉक्टर हो जाते किताब छप जाती नाम के साथ थोड़ी चमक लग जाती उलट बांसियों पर पीएचडी ले लेने वाले लोगों को भी उलट बांसी का जरा सा स्वाद नहीं आता कबीर इस मुल्क की परम धन्यताओं में एक है। और कई अर्थों में अनूठे बुद्ध महावीर सब राजपुत्र सुसंस्कृत उन्हें जो जो जानने को मिला वो जो हो सके उसकी उनके पास बड़ी व्यवस्था भी थी श्रेष्ठतम शिक्षक उन्हें मिले श्रेष्ठतम भोजन मिला श्रेष्ठतम वातावरण मिला अनुकूलता मिली कबीर बिल्कुल गांव के गंवा हैं, राज्य का तो सवाल ही नहीं मां बाप का भी पक्का पता नहीं है ये भी साफ नहीं कि हिंदू है कि मुसलमान है अनाथ है सड़क के भिकारी सड़क के किनारे छोटा बच्चा पड़ा हुआ मिला है वही बाद में कबीर हो गए, कोई जानता नहीं कौन मां बाप कौन सा घर ठिकाना है निपट भिखमंगे हैं कोई सुविधा नहीं है कोई अनुकूलता नहीं है संसार से उबने का भी उपाय नहीं है क्योंकि बुद्ध को तो उपाय है जब बहुत कुछ होता है तो उब आ जाती सुंदरतम स्त्रियां होती हैं तो वैराग्य आ जाता है इसलिए बुद्ध में विशेषता नहीं कोई भी उब जाता सच तो यह कि जिसको भी बुद्ध के जैसा व्यवस्था मिल जाए वो उबेगा नहीं तो करेगा क्या सारी सुंदर स्त्रियां बाप ने इकट्ठी कर दी तो इस सुंदर स्त्रियां बेकार हो गई क्योंकि जिसको भी हम भोग लें जिसका भी सात संग मिल जाए वो बेकार हो जाए सुंदर स्त्री का रस तो उस कारण है कि सुंदर स्त्री अलभ्य है मिल नहीं पाती बुद्ध को सब अपसराएं उपलब्ध हो गई बात व्यर्थ हो गई सब धन हाथ पर था धन में कोई सार ना रहा राज्य था पाने को कुछ और बचा नहीं। तो अगर बुद्ध मुड़ पड़े संसार से तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है तर्क युक्त है कबीर के पास तो कुछ भी नहीं फिर भी कबीर मुड़ पड़ा यह अतर्क इसकी बड़ी महिमाशाली प्रतिभा चाहिए जब कोई उपाय ना हो उबने का तब जो उब गया इसके पास बड़ी गहरी आंखें चाहिए धन हाथ में ना हो और धन मिट्टी दिख जाए इसकी बड़ी अंतरदृष्टि चाहिए मंगा छोड़ दे संसार को इसका अर्थ ही। इतना ही होता है कि इसके पास ऐसी गहरी आंखें हैं कि जो राज्य इसके पास नहीं था उसको भी इसने पहचान लिया जो इसे नहीं मिला था उसके भी आरपार देख लिए और कबीर आते हैं बिल्कुल आखिरी वर्ग से जहां से क्रांति उठती नहीं इसलिए कबीर अद्वतीय है कबीर की तुलना ना तो बुद्ध ना महावीर से नहीं की जा सकती कबीर की तुलना तो सिर्फ क्राइस्ट से की जा सकती वैसा ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व है लेकिन भारत उनको पी गए क्योंकि भारत के पास पंडितों की इतनी पुरानी परंपरा है कि यहां सत्य पैदा नहीं हो पाता कि पंडित उस पर कब्जा कर लेते और जिस सत्य पर पंडित ने कब्जा किया वो उसको भ्रष्ट कर देता वो उसमें से कुछ और ही बातें निकाल लेता है जिनका कि कोई संबंध ही ना था कबीर फंस गए पंडितों ने पकड़ लिया पंडित उनकी उलटबांसियों के अर्थ करने में लग गए और कबीर के पीछे साधक की परंपरा नहीं बन पाई पंडित की परंपरा बन गई चुप गई घटना अनथ कबीर से उतनी ही बड़ी क्रांति पैदा हो सकती जैसे क्राइस्ट क्योंकि दोनों कबीर जुलाहा हैं क्राइस्ट बड़े दोनों गैर पढ़े लिखे और दोनों के वचन में उलटबाशियां हैं क्राइस्ट कहते हैं धन हैं वे जो हारे हुए क्योंकि विजय उनकी ही होगी धन्य हैं गरीब क्योंकि साम्राज्य उन्हीं का होगा धन हैं वे जो पीछे खड़े क्योंकि वे ही प्रथम खड़े होंगे ये जीसस के ब्यूटीट्यूड्स हैं ये उलटबाशियां हैं कहने का ढंग अलग है लेकिन जब भी किसी संत ने कुछ अनुभव किया है तो उससे जो वचन निकले हैं वो हमेशा उल्टे जहां भी तुम्हें पैराडॉक्स उलट बासी दिखाई पड़े वहां रुक जाना वहां से जल्दी मत करना जाने की वहीं किसी सत्य की किरण तुम्हें मिल सकती जहां सब साफ सुथरा बगीचा मालूम पड़े जहां सूखा पत्ता भी नहीं है वहां से जितनी जल्दी भाग सको भाग खड़े होना वहां पंडित रहता है वहां ज्ञानी नहीं संस्कृत में एक सूत्र है अतिपरिचया अवज्ञा इस जगत की सभी चीजों से व्यक्तियों से घटनाओं से अति परिचय होने पर मन उब जाता है लेकिन आपके साथ अतिपरिचय से अवज्ञा तो होती ही नहीं परिचय भी नहीं हो पाता उल्टे अपरिचय भी भरता चला जाता है ये कैसा लगते है उलट बासी है <laughs> परिचय बढ़े ऊब पैदा होती ये संसार का नियम जितना बढ़ेगा परिचय उतनी ही ऊब हो जाएगी क्योंकि परिचय का अर्थ है जिज्ञासक हो गई अब जान लिया जो जानने को था परिचय का अर्थ है अब कुछ खोजने को ना बचा पहचान हो गई तो मन की जो दौड़ थी खोजने की जिज्ञासा की उत्सुकता की वो नष्ट हो गई उप का यही अर्थ होता है कि मन को कोई क्रिया बाकी ना रहे। संसार का यही नियम है और जहां भी इससे उल्टा हो उसे समझ लेना कि संसार के बाहर की कोई घटना अगर किसी से परिचय बढ़ते बढ़ते जिज्ञासा बढ़ती जाए किसी से जितना परिचय हो उतना ही आकर्षण बढ़ता जाए और जितना तुम जानो उतना ही जानने को और खुलता जाए ऐसे ही व्यक्ति को हमने बुद्धत्व निर्वाण मुक्ति को उपलब्ध व्यक्ति कहा है उसे तुम कभी चुका ना पाओगे अगर चुका दो तो वो संसार का हिस्सा था उसके पास जाके तुम कभी इतने पास ना पहुंच पाओगे कि और आगे जाने का उपाय ना रहे उसके तुम जितने पास पहुंचोगे उतने ही और द्वार खुलते जाएंगे उन द्वारों का कोई अंत नहीं और जितने तुम निकट जाओगे उतना ही तुम पाओगे और भी कुछ बुला रहा है और भी कोई चीज जानने को आगे सामने यह कभी भी चुकेगी नहीं इसलिए बुद्ध तुम्हें अगर अनंत काल के लिए भी मिल जाए तो भी तुम ऊब ना सकोगे बुद्ध के पास उबने का उपाय नहीं है क्योंकि बुद्ध की कोई सीमा नहीं है जिसको तुम छू लो अगर तुम दूर रहो तो शायद तुम्हें सीमा दिखाई भी पड़े जिस जैसे, जैसे तुम पास आओगे वैसे वैसे सीमा तिरोहित होगी और असीम प्रकट होगा एक घड़ी आएगी जिसमें तुम खो तो सकते हो जिसमें तुम बुद्ध के असीम के हिस्से हो सकते हो लेकिन उब नहीं सकते इससे चाहो प्रेम कहो चाहे इसे ध्यान कहो प्रार्थना कहो जहां तुम उबते नहीं हो और तुम्हारा कितना ही परिचय अति परिचय नहीं बन पाता जहां अति होती ही नहीं है एक सूत्र है बौद्ध ग्रंथ में कि ध्यान की कोई अति नहीं है ऐसा तुम नहीं कर सकते कि तुमने ज्यादा ध्यान कर लिया ऐसी कोई स्थिति नहीं ज्यादा ध्यान ध्यान सदा कम है तुम कितना ही करो कम है अति तो हो ही नहीं सकती मेरे पास तुम हो अगर मैं एक संसार अपने आसपास खड़ा कर रहा हूं तो तुम आज नहीं कल उप जाओगे तो। जो मैं तुम्हें दे रहा हूं अगर वो इस जगत का ही है तो तुम आज नहीं कल उप जाओगे जो तुम्हें दे रहा हूं अगर वो पार से आता है तो तुम नहीं उब पाओगे चाहे मैं तुमसे रोज ही बोलता रहूं जो मैं बोल रहा हूं अगर वो शून्य से आ रहा है तो वो तुम्हारे भीतर भी शून्य को ही पैदा करेगा जो मैं बोल रहा हूं अगर वो असीम से आ रहा है तो तुम्हारे भीतर भी असीम को ही जन्म आएगा मेरे पास धीरे धीरे तुम मेरे जैसे होते जाओ उप का कोई उपाय नहीं है सत्संग की कोई अति नहीं है जितना भी तुम करो वो थोड़ा है अमृत को कितना ही पियो प्यास का अंत नहीं आएगा तुम उबोगे नहीं तुम छकोगे नहीं और अमृत को कितना ही पियो जरूरत से ज्यादा पी लिया ऐसी कोई स्थिति नहीं सदा ही कम रहेगा इसलिए हम परमात्मा को अनंत कहते हैं असीम कहते हैं उससे मिलकर भी तुम पाओगे कि मिल न पाए उसके पास हो के भी तुम पाओगे कि पूरे पास न हो पाए एक फासला पार करने को सदा बाकी रहेगा इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि अध्यात्म का शुरू तो होता है अंत नहीं होता इस यात्रा का पहला चरण तो है अंतिम चरण नहीं मंजिल कभी नहीं आती यात्रा अनंत है यात्रा ही मंजिल है आज इतना ही